देवी भागवत प्रथम स्कंध ब्रह्मा जी के ये विदित वचन सुनकर भगवान श्रीहरि उनसे कहने लगे ब्रह्मण सावधान होकर सुनो मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो मैं पालन करता हूँ और शंकर संघार किया करते हैं किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में कामती शक्ति का आविर्भाव हुआ है उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार नहीं होंगे ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं सुव्रत प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ सुनो यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ उस शक्ति के शासन की कभी मुक्त नहीं रह सकता कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है धर्मज्ञ बहुत पहले की बात कह रहा हूँ उस समय तुम तो थे ही चारों ओर जल ही जल था मुझे पाँच हजार वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटभ नाम दारी दो दानव महान दुष्ट थे उन्हें असीम अभिमान था भगवती आद्या शक्ति की कृपा से ही मैं उन दत्त्यों को मारने में सफल हो सका महाभाग उस समय की बात है क्या तुम अपरिचित हो सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण भी थी फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ प्रत्येक युग में कच्छप बारा नृसिंग और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं ब्रह्मा जी प्राचीन समय की बात है एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरे मस्तक धड़ से अलग हो गया तुम बड़े कुशल शिल्पी हो अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया यह घटना तो तुमने सामने ही घटी थी तभी से लोग मुझे है कहने लगे जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी तुम इससे अपरिचित नहीं हो मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं हैं नारद जी कहते हैं इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु हैं और श्रोता ब्रह्मा जी रहे मुनिवर फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरश मुझे कह चुनाई अतएव तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो तुम्हारी जो भी अभिलाषाएँ हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरा कर देंगे सूरजी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए